वसुदे वसुत देवं कंसचारणुमरदन देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव सदा शिवा राधिका कष्ट त्रिशूलो गुरोधिकोक विद्यते यो ब्रह्मानं विदधा पूर्वम येद प्रणोती तस्म तग्वत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरण प्रपदे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुत जिज्ञास जीवात्माओं नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी गो कौन मेरा कौन इन प्रश्नों के समाधान में आप लोगों को बताया गया कि कुछ प्रश्नों का समाधान शब्दों द्वारा हो सकता है और बहुत से ऐसे प्रश्न हैं भले ही वो माइक प्रश्न हो उनका समाधान नहीं हो सकता शब्दों द्वारा भगवान की बात छोड़ो अध्यात्म की बात छोड़ो हम भौतिक बात करते हैं आपसे कोई पूछ है आपने रसगुल्ला खाया ह हाँ? कैसा होता है कैसा होता है मीठा होता है मीठा है। ये मी उठा शब्द सुनने से मेरी समझ में नहीं आया अरे तुमने वो गुड़ खाया है नहीं दूध पिया है नहीं मैं तो विष का कीड़ा हूं तो फिर मैं नहीं समझा सकता तुलसीदास ने लिखा है ना गिरा अनयन और नयन बिनु बाणी जिसने भगवान को देखा भी है वो बता नहीं सकता इसलिए वेदों में शास्त्रों में बार बार कहा गया है अंदर अनवचनीयम अर्थात वाणी की गति नहीं है अनुभवगम है और अनुभव के लिए तो पहले थियरी का ज्ञान हो फिर प्रैक्टिकल हो तब उस क्लास में जाकर अनुभव होता है तो मैं और मेरा ये दोनों अध्यात्म तत्व हैं, स्पिरिचुअल हैं, और इनके जानने के लिए मैटर स्पिरिचुअल होना चाहिए और हमारे पास सब कुछ मटीरियल है इंद्रिय मन बुद्धि जब माइक है अतय श्रुति प्रस्थान स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान यानी वेदों शास्त्रों पुराणों और वेदांतादि ब्रह्म सूत्रों के द्वारा आप लोगों को जानना होगा शाब्दिक रूप से फिर अनुभव करने के लिए साधना करनी होगी तब आप जान सकेंगे मैं कौन मेरा कौन तो वेदो शास्त्रों के द्वारा पता चला कि मैं नाम का तत्व मेरे भगवान ब्रह्म परमात्मा की शक्ति है यानी मैं मेरा इन दोनों तत्वों में मैं तत्व जो है वो मेरे तत्व का माने भगवान की शक्ति है इसलिए उसको अंश कहते हैं एक मत ये है दूसरा मत है कि भगवान से ही मैं का संपूर्ण संबंध है ही, ही भी नहीं जैसे बाप से भी संबंध है हमारा मां से भी है फिजिकल बहन से भी है बेटी बेटा से भी है यहां बहुत सारे भी हैं, लेकिन जीवात्मा का परमात्मा से ही संबंध है और बहुत प्रकार का संबंध है सादेश सादेष्ट संबंध साजात्य संबंध सायुज्य संबंध अनेक प्रकार के संबंध हैं यानी एक जगह पर मैं और मेरा दोनों रहते हैं अंतःकरण में सुपरना सुजा सखाया तो सादेश संबंध है दोनों एक जगह हृदय में और सख्य संबंध है वो हमारा सखा है वेद कह रहा है और साजात्य संबंध है अर्थात वो भी चेतन है हम भी चेतन है एक बिरादरी के हैं दोनों अवसाय संबंध है सपरे अक्षर आत्मनि संश्पनिषद हम उसी के भीतर रहते हैं इतना एक तत्व है और सदा भगवान हमारे साथ रहता है इसी प्रकार सबके हृदय में मनुष्य के बाद अगर हम देव योनि में गए वहां भी उसी प्रकार रहेगा साथ कुत्ते बिल्ली गधे की योनि में गए वहां भी साथ रहेगा इसलिए हमारा भगवान से ही संबंध है इसलिए वेदों ने बार बार कहा दिव्यो देव एको नारायण माता पिता भ्रता निवास शरणम सुहृद गति सब कुछ है मारा हो छबालोपनिषद ये महम प्रिय आत्मा सुत सखा गुरु सुहृदो दैव इष्ट कपिल भगवान ने अपनी मां से कहा था मैं ही ही सब जीवों का सब कुछ हूँ गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभाव प्रलय स्थानम सब कुछ मैं ही हूँ अर्जुन नौ औ पहले वाला तीन पच्चीस अड़तीस भागवत मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु उतरयामी भ्राता भरता च बंधुश्च पिता च मेरा घवाह सात शास्त्र वेद एक मत से है उसी से हमारा संबंध है अंशो नाना व्यपदेश दो तीन बयालीस वेदांत सूत्र तो शक्ति होने के कारण भी अंश कहते हैं और अनेक नाते उसी से होने के कारण भी अंश कहते हैं और उससे हमारा भेदा भेद संबंध भी है वेदों में चार प्रकार के मंत्र हैं कुछ भेदवादी कुछ अभेदवादी कुछ निराकारवादी कुछ साकार वादी जैसे देखो एक ही उपनिषद में दोनों तत्व छादोग्योपनिषद छ आठ सात ये अभेदवादी मंत्र अ तत्जलानी शांत उपाधि तीन चौदह एक भेदादी सब जीव मुझसे पैदा हुए हैं ये जीव खा से आ गए तो कह रहा है तत्व में से तो दोनों बात है अहम ब्रह्मी एक चार दस बृहदारण्य को उपनिषद यथा अग्ने क्षुद्रा स्फुलंगा ब्युच्चरती एवमे अस्मादात्मन भूतानि भूता दो एक बीस बेहदारण्य को उपनिषद अरे एक ही वेद मंत्र में देखो विरोधाभास अपात पापमा बिजरो बिम्र विशोको बिज घत सो ये निराकार और सत्य कामा सत्य संकल्प ये सगुणवादी निर्गुणवादी सगुणवादी एक मंत्र में ऐसे ही तमाम मंत्र हैं बहुत बार आप लोगों को बताया है तीन तत्व बता रहे हैं ब्रह्म जीव माया और दो भी बता रहे हैं जीव ब्रह्म और एक भी बता रहे हैं एक मेवा द्वितीय ब्रह्म और सब सही है कैसे ये सब मैं बता चुका हूं बहुत बार अब ये सोचना है कि वो जब दिव्य मैटर से ही समझा जाएगा मैं कौन मेरा कौन तो ये दिव्य मैटर इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य कहा से आवे हाँ, तो उन्हीं भगवान यानी मेरे के पास है जब मेरे से हमारे पास आवे तब हम मैं और मेरे दोनों को समझे इसके लिए भी आपको बताया गया कि जिस पर भगवान कृपा करके अपना दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि दे देते हैं वो उस ब्रह्म को और उस जीव को और उस माया को भी जान लेता है और उस कृपा को जिसके द्वारा भगवान देते हैं पाने के लिए भक्ति करनी होगी किसी कर्म से किसी ज्ञान से किसी तपश्चर्या से अनंत कोटि साधनों से अनंत कोटि कल्प तक कोई प्रयत्न करे भक्ति को छोड़कर तो मैं और मेरे को नहीं जान सकता देखो जब भागवत लिखने का प्रश्न आया वेद अभ्यास का तो नारद जी ने कहा देखो पहले मैं और मेरे को साक्षात्कार करो प्रैक्टिकल माना तुम वेद अभ्यास हो सब वेदों का ज्ञान है लेकिन इससे काम नहीं चलेगा तो उन्होंने एडमिट किया अपश्यत पुरुषम पूर्वम अपश्यत पूर्वम पहले देखा ब्रह्म को पुरुष को और माया को भी देखा अपश्यत पुरुषम पूर्वम माया माया को भी देखा और जीव को भी देखा जिस माया के अधीन में है बिचारा जीव यया सम्मोहितो जीवा उसको भी देखा तब भागवत का प्रारंभ किया जन्माद जस से ओ भक्ति ही एकमात्र मार्ग है भक्ति के विषय में भी बहुत विस्तार से बताया गया प्रमुख रूप से चार बात समझ लीजिए हरि गुरु इन दोनों को बराबर मानकर दोनों की भक्ति करनी है नंबर दो अनन्य भक्ति करनी है यानी माइक चेतन हो चाहे जड़ हो उसमें मन का अटैचमेंट ना हो वो अन्य है और निष्काम अपने सुख की भी कामना छोड़ना है जो हमारा नेचर है आनंद पाना वो रहेगा लेकिन अपनी ओर से नहीं हम भगवान का सुख चाहेंगे उनकी सेवा के द्वारा उससे सुख मिलेगा भगवान देंगे वो दिव्य सुख दिव्यानंद मानसिक मेंटल सुख नहीं जो संसार में आप लोग पा जाते हैं स्पिरिचुअल हैपीनेस इसलिए उसके पाने के लिए भक्ति चाहिए सिद्धा भक्ति ओहलादिनी का जो सार होता है उसको प्रेम भी कहते हैं तो ये दो चार बातें हैं खास इनको पकड़ करके चलना है और चौथी बात है निरंतर ऐसा नहीं घंटे दो घंटे तेईस घंटे और उनसठ मिनट आप भगवान में मन रखें गुरु में रखें और एक मिनट मम्मी पापा और मैम साहब में रह जाए मन गंदा हो जाएगा कपड़े में लगातार साबुन ही लगे शुद्ध जल से ही धोया जाए और अगर एक बार भी गंदे तेल में डुबो दिया तो मिस्टर पेड़ लगो साबुन हम लोगों ने यही किया भगवान की ओर भी चले चार कदम और आठ कदम संसार की ओर चले गए फिसल गए पीछे को फिर थोड़ा चले कोई महापुरुष मिला उसके संग से फिर चले गए संसार में इतना अभ्यास है अनंत जन्मों का कि जरा सी आपने लापरवाही की कि मन ले गया आपको जिस मन को आप अपना दोस्त माने बैठे हैं वही मन आपको ले जाता है अपनी बिरादरी में ये मन की अम्मा है माया अपनी माताजी के पास ले जाता है अरे चलो वहा प्रत्यक्ष सुख है इतने दिन सो रो रो रहे हो राधे राधे करके कहीं दिखे हो हम मन की बात मान लेते हैं हा आए तो भाई बहुत रोए अभी मिले नहीं वो गंदे कपड़े को दस बार साबुन लगाया लेकिन अभी साफ नहीं हुआ अरे तो जैसे कोई कुआं खोदता है दस फुट खोदा तो कंकड़ मिल गया उनने कहा अरे मैंने तो कहा था यहां पानी नहीं है बेहकूम उधर खोद खोड़। उधर खोदा पंद्रह फुट तक खोदा तो पत्थर की चट्टान मिली अरे मैं कह रहा हूं इधर नहीं उधर खोद बस यही किया हमने उसी संसार में ये माँ है वो खराब है वे अच्छी है वो खराब है हमारा बेटा हमारा बाप खराब है इसमें आनंद नहीं है औरों को आनंद मिल रहा है अरे किसको आनंद मिलेगा जब वो आनंद शब्द का ही अर्थ नहीं समझते बिचारे अभी तो इस प्रकार भक्ति का स्वरूप समझ करके हमको भक्ति करनी होगी लेकिन यह सब मामला गुरु पर निर्भर है हम यह सब तत्व सही जाने की नहीं ये सही गुरु इस पर शायन करेगा हमने सुना बहुत लेकिन कंफ्यूज हो गए एक बाबा जी कहते हैं जप करो एक बाबा जी कहते हैं चारो धाम घूमाओ एक बाबा जी कहते हैं मुंह से कीर्तन करो एक बाबा जी कहते हैं पूजा करो एक बाबा जी कहते हैं पाठ करो गीता का भागवत का रामायण का हम यही सब कर रहे हैं और अहंकार क्या है इतने पर भी चार घंटे रोज एक हजार पाठ किया रामायण का इसका हमने एक बात बताओ संसार से अटैचमेंट कम हुआ ईमानदारी से बोलना अरे नहीं साहब वो तो बहुत बढ़ गया पहले तो अपने ही एक शरीर में सीमित थे हम फिर स्कूल में पढ़ने लगे तो किताबों से प्यार हो गया जिगरी से प्यार हो गया उसके बाद एक मैम साहब आ गए उनसे भी प्यार हो गया फिर उनके एक दो चार छ बच्चे हुए उनसे भी प्यार हो गया ये जितना रिश्ता हमारा फिजिकल है इन सब में मन का अटैचमेंट हो गया पाठ पूजा कम नहीं हुआ एक उर्दू में शेर है मर्द बढ़ता गया ज्यो ज्यो दबा की <laughs> तो उल्टा हो रहा है जब हम पैदा हुए तो फिर क्या मम्मी क्या पापा दोनों मर गए मर जाओ हमसे मतलब नहीं हम यहां थे केवल एक था भाई पेट है पता नहीं क्यों इसमें भूख लगती है कोई दूध पिला दो नौकरानी पिला दे नर्स पिला दे पैस हमको और किसी से तो कोई मतलब नहीं जो जो बड़े हुए तो तो ये बीमारी मोल ली और आदमी की नहीं सामान की भी मैं साथ बिना शराब के नहीं रह सकता मैं बिना सिगरेट के नहीं रह सकता मैं बिना चीनी का दूध नहीं पी सकता उल्टी हो जाएगी और जब पैदा हुए थे तो मम्मी का दूध पीते थे तो क्या मम्मी उसमें चीनी मिलाती थी अंदर शायद हम ने बिगाड़ा है अपने आप तो ये सब साधना जो इंद्रियों की हम करते हैं इससे और नुकसान होता है अहंकार बढ़ता है अहंकार को तो नष्ट करना है सारी बीमारियों का मूल तो अहंकार है तो सावधानी से अगर हम सही गुरु को समझे परखें फिर उसके शरणागत हो फिर उसकी सेवा करें तो वो तत्व का ज्ञान कराएगा ये सब मैंने आपको बताया हमसे कहा गया है आप बहुत वेद बोलते हैं गुरु तत्व पर भागवत से समझाइए अरे वो भागवत हो चाहे वेद हो सब एक ही है चलो आज भागवत सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा पहले भगवान की बात सुनो अंतिम अथॉरिटी जो है आचार्य नीचित रोज बोलते हैं आप लोग 11 17 27 भगवान ने उद्धव से कहा था उद्धव जो वास्तविक गुरु हो मिल जाए तुमको तो उसको मेरा ही रूप समझो मेरे बराबर नहीं मेरा ही रूप आचार्यम माम मैं हूं ऐसा मानो हृदय से नाव मनु तो कभी भी अपमान न करना मन से भी और न मर्त बुद्ध्या मनुष्य की बुद्धि मतलाना उनमें अरे कभी कभी हम लोग करते हैं ऐसा कमाल हमारी तरह ये खाते हैं पीते हैं हंसते हैं चलते हैं फिरते हैं इनके भी बाल बच्चे हैं थोड़ा काबिल हैं यहाँ आ जाते हैं फिर कोई अलौकिक चीज का अनुभव किया अरे नहीं नहीं नहीं ये स्पिरिचुअल है ये हम लोग अप डाउन हुआ करते हैं तो उद्धव ऐसा नहीं करना सर्वदेव मयो गुरु जितनी मेरी शक्तियां हैं उद्धव वो सब गुरु में रहती हैं तो अगर तुमने गुरु का अपमान किया तो मेरी सारी शक्तियों का अपमान कर दिया तुमने इतना बड़ा अपराध किया फिर भगवान कहते हैं ना हम प्रजातिभा तपसोपे नुसेयम सर्वभूतात्मा गुरुशुश्रूषया जस अस्सी चौतीस भागवत उद्धव ये वर्णाश्रम धर्म वगैरह जो है ब्रह्मचार्य गृह संस या कोई भी तपस्या तो उपस्या ज्ञानवान इससे मैं प्रसन्न नहीं होता गुरु की सेवा करो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा मेरी ओर देखो भी मैं कोई जरूरत नहीं फिर भगवान ने कहा अब मैं सारी उक्ति श्री कृष्ण की बता रहा हूं देवता बांधवा संता, संत आत्मा हमें बच उद्धव गुरु को महापुरुष को आचार्य को ऐसा मानो ये हमारे इष्टदेव हैं इष्ट जैसे भगवान को इष्टदेव मानते हो हमको मानते हो दो, ऐसे गुरु को इष्टदेव मानो बंधु मानो वही तुम्हारा रिश्तेदार है मैं नंबर दो हूं क्योंकि मैं पहले तो तुम्हारे काम आऊंगा नहीं गुरु ही काम आएगा वही तुमको समझाएगा साधना कराएगा अंत करण शुद्धि करवाएगा और मेरा एक लाह है कि उसी के द्वारा मैं तुमको दिव्य शक्ति दूंगा इसलिए असली बंधु वही है और दो तुम गुरु को मैं समझो आत्मा समझो अपनी आत्मा होती है ना सबसे प्यारी होती है शरीर और इंद्र सब उसके बाद है आत्मा नंबर एक उसके नीचे बुद्धि फिर मन फिर इंद्रियां फिर शरीर फिर स्त्री पति फिर बाप बेटे फिर सखा सखा फिर स्वामी नौकर फिर पड़ोसी तो वो आत्मा है तुम्हारी गुरु और और अधिक क्या नस्व कुछ याद रखो तो ये समझो अहमे मैं हूं 11 26 34 भागवत श्री कृष्ण कह रहे हैं किससे दुर्भाषा से हम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव दिज साधु भी तुम ब्राह्मण हो और बहुत बड़े तपस्वी तो हो अरे तुम्हारे नाम से कॉपते हैं बड़े बड़े कर्मी धर्मी ज्ञानी हे दुर्भाषा रहे हट जाओ साप दे देंगे प्रणाम नहीं किया साफ दे दिया अरे रे प्रणाम करे न करे तुम महापुरुष बन रहे हो तो अपने पर्सनैलिटी में रहो ये मेरा अपमान हो गया ओ दुर्भाषा ये श्री कृष्ण के गुरु बने हैं द्वारिका में महापुरुष बन गए लेकिन पहले ऐसा नहीं था ये, ये लड़ गए अम्बरीश ये राजा है और मैं ब्रह्मी हूं ब्राह्मण होता है जो उसको ब्रह्मी कहते हैं और को कहते हैं तो वैसे एक बार मामला आ गया था क्षत्रियो रहते थे भगवान के लिए और व्रत का जो समापन हुआ तो उसमें कुछ खाना वाना होता है तो दुर्भाषा आ गए अचानक उन्होंने तो कहा तुम्हारे यहाँ खाना खाएंगे ने कहा बड़ी कृपा तो वो नहाने वहाने में गंगा जी के किनारे कुछ देर और हो गई तो इनका भी टाइम समाप्त हो रहा था पारायण का इन्होंने भी पूछा बेदज्ञों से कि हम मैं क्या करूं ने कहा पानी पी लो और फिर जब जी आ जाएंगे तो उनको खिला के प्रसाद खाना दुर्भाषा नहा रहे थे वहीं समाधि में देखा कि इसने पानी पी लिया गधे ने अच्छा चल कृत्या काट दे सिर दुर्भाषा का कृत्या भयानक मुंह वाली तलवार लेकर प्रकट हो गई उनको क्या अम्बरीश ने सिर झुका दिया काट एक गंदा शरीर है आपके लिए समाप्त होगा सौभाग्य है वो तो आंख बंद करके सिर समर्पित कर दिया और इधर उनके अंदर बैठे हुए गुरु उन्होंने चक्र चला दिया कृत्या के पीछे पहले और उसका सिर काट दिया और फिर का पीछा किया वो <laughs> बेचारे बाबा जी भागे भागे भागे त्रैलोक में गति थी उनकी ब्रह्मा के पास गए शंकर जी के पास गए सब देवताओं के सारे लोगों में भागे भागे हाफ गए चक्र को देखा सबने उनने कहा अरे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है मैं नहीं पढ़ता अंत में आकाशवाणी वगैरह हुई सब हुआ और हुआ कि तुमने जहां अपराध किया है उससे क्षमा मांगो यहां वहां कहीं ने मत जाओ तब तो आए और भगवान ने क्षमा वमा किया था उस समय जब सब मामला समाप्त हो गया चक्र वापस लौट गया तो भगवान ने कहा था दुर्भाषा से मैं भक्त के आधीन हूं बेदों ने जो कहा है कि मुझसे परे कुछ नहीं है स्मात्म ना परमस्त कि श्वेताक्ष नौपरतरम किंचित नान्य दस्ती सात सात गीता मुझसे परे कुछ नहीं है परो ब्रह्मन् कुछ नहीं है अब वो उल्टा हो गया अब नंबर एक भक्त नंबर दो भगवान नंबर तीन में ब्रह्मा शंकर वगैरा सब नौ चार तिरसठ नाहम आत्मा नमाशा से नौ चार चौसठ मैं अपने आप से कोई आशा नहीं करता और लक्ष्मी जी से भी नहीं करता ये धारागार पुत्राप्ता प्राणानीम परम हित्वाम शरण याता था कथम तांस त्यक्तु मुख्य जिन भक्तों ने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया मेरे लिए मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूं उनकी रक्षा कैसे नहीं करूंगा उनसे पृथक एक सेकंड को नहीं हो सकता नौ चार पैंसठ साधवो हृदयम महियम साधु नाम हृदय तुहम मदन्य ते न जानती ता नाहम तेब्यो मना गौ चार अड़सठ महापुरुष संत भक्त मेरे हृदय है मैं उनसे एक क्षण को पृथक नहीं रह सकता ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं फिर कह रहे हैं कि महापुरुष जो होता है वो बुधो बालक वत् क्री दे कुशलो जड़वत चरे बदे दुनम वोचर विद्वान गोचरजाम गमश्च चरे 11, 18, उन्तीस भागवत महापुरुष लोग ऐसे होते हैं कि पूर्ण ज्ञान है और कभी मूर्खों की तरह आचरण करने लगते हैं गवारों की तरह इतने कुशल हैं वो और जड़ के समान व्यवहार करने लगते हैं और बोलने में भी कभी कभी ऐसा बोलते हैं जैसे शराबी हो उन्मत्तवत इसलिए उनको पहचानना बड़ा कठिन है लेकिन पहचानना कंपलसरी है प्रहलाद कहते हैं नैषाति दुर्क्रमाघि स्पृश्यनर्थ पगमो यदर्थ महयसा पादरजोषेक निष्किंचना जब तक महापुरुष की चरण धूलि का सेवन न करोगे तब तक भगवान की भक्ति या भगवान का दर्शन कोई स्पिरिचुअल विषय नहीं पा सकते कोई साधन कर जाओ सात पांच बत्तीस नारद जी ने कहा भी भगवान के अवतार है? हैं च रजस्तमशोपे नीत भक्त्या गुरुषो जसा जयेत सात पंद्रह पच्चीस भागवत से कह रहे हैं नारद जी रज और तम इन दो दोकिक गुणों को सत्य गुण से जीता जा सकता है और सत्य गुण को भी उपशम से बड़ा कठिन है सत्य गुण को जीतना लेकिन एक ये सब एक साथ गुरु की भक्ति से इनसे विजय प्राप्त कर लोगे यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरुतम तस् सर्व ये रक्षात भगवान है गुरु अगर इसमें मनुष्य की बुद्धि किया तो तुम्हारा साप किया धरा कमाया जीरो बट्र सौ जैसे हाथी नदी में नहा करके बाहर निकला और धूल अपने ऊपर डालता हुआ बड़ा विनोद मानता है ओ, बड़ी कमाई किया ह चौरस्ते पर उसको रख करके अब घर आकर के सो गया और वो मैं चौरस्ते पर रखाया था जाके लाता हूं अरे अब क्या लाओगे हजारों आदमी आते जाते लेगे अगर गुरु के प्रति दुर्भाव न हुई तो तुम्हारा सब साधन व्यर्थ क्योंकि नामापराग हो जाता है सात पंद्रह छब्बीस एस हो भगवान साक्षात प्रधान पुरुष आप लोग डेली बोलते हैं यह साक्षात भगवान है गुरु इसलिए सदा मन को शरणागत रखना है ब्रह्मा के पुत्र हुए मनु आप लोग मनुष्य कहलाते हैं ना तो मनु की संतान है और मनु ब्रह्मा की संतान है और मनु के पुत्र का पहला पुत्र का नाम प्रियव्रत प्रिय के आग्निध्र आग्निध्र के नाभि नाभि के पुत्र भगवान के अवतार ऋषभ और ऋषभ के सौ पुत्र उसमें एक बड़े पुत्र का नाम भारत उसी के नाम से ये भारत नाम पड़ा है पहले इस देश का नाम था अजनाभ वर्ष और कुछ कर्म कांडी हो गए कुछ राजा हो गए एक नौ पुत्र से योगीश्वर हो गए सिद्ध महापुरुष मायातीत कबिर हरिंतर इबु पेपल आयना आबिर हो चमसा करभाजना ग्यारह दो इक्कीस ये नौ जोगीश्वरों के नाम है इसमें पहले जोगीश्वर का नाम कवि उन्होंने बताया कि देखो मैं इतने संक्षेप में सब कुछ बता दे रहा हूं ज्यादा ज्ञान नहीं रख सकता मनुष्य भयम द्वितीयावेश तस् तुध आ भजे तम भक्त युरुदेवतात्मा ये जो हम लोग माया बद्ध लोग माया के कारण ये माया हा माया ये माया उस पर लगती है जो भगवान के विमुख हो भगवान के विमुख भगवान को गाली दे वो नहीं वो तो भगवान को मानने वाला है उसको तो गोलोक मिल जाएगा शिशुपाल को मिला कंस को मिला जो भगवान को मानता ही नहीं है उसको विमुख कहते हैं तो विमुख होने के कारण माया लगी है आजी तो विमुख क्यों हुए हम लोग क्योंकि हम लोगों के एक भाई और हैं वो कभी विमुख नहीं माने गए न माया लगी उनको वो हो भी भगवान के अंश हैं लेकिन अनाधिकाल से मायातीत हैं, वो भी विभिन्न अंश है स्वांश नहीं है जैसे ब्रह्मादि शंकर आदि स्वांश है सब भगवान हैं, ऐसे नहीं हमारे भाई हैं जीव जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं लेकिन सदा से माया थी हम हमको क्यों माया लग गई थी विमुख हुए क्यों बिमुख हुए? नहीं हुए हूं नमारा ओरिजिनल रूप है भगवान से विमुख इसलिए सदा से मायाबद्ध हैं। माइनम तु महेश्वरम और मायाम तु प्रकृतिम विद्या मायाया ये माया के अंडर में है सदा से है एक दिन हुआ ऐसा नहीं ये रच लीजिए आप लोग एक बार भगवत प्राप्ति होने से सदा पश्यंत सूर तद विष्णु परम वेद कह रहा है सुबालोपनिषद छ सात और ये मंत्र नृसिहतापनीय उपनिषद में भी है आठ तीन ये मंत्र गोपाल तापनीय उपनिषद में भी है सत्ताइस ये मंत्र स्कंदोपनिषद में भी है चौदह ये मंत्रोपनिषद में भी है चार तीस ये मंत्र अनेक वेद वेदों में उपनिषदों में है ताकि कोई भूल न जाए बार बार कह रहा हैं वेद देखो डरोमत एक बार <laughs> मान लो सन्मुख हो जाओ भगवान के शरणागत हो जाओ फिर कभी गड़बड़ नहीं हो सकती वो माया फिर नहीं आ सकती जैसे प्रकाश के सामने अंधकार नहीं आ सकता ज्ञान के सामने अज्ञान नहीं आ सकता ऐसे भगवान के सामने माया नहीं आ सकती भगवान के लोक में भी नहीं जा सकती न चंद्र तारकम ने कुम्नि शिवतरोपनिषद छोपनिषद में भी मंत्र है भगवान के लोक में नतत्र माया हम आया नहीं जा सकती भागवत कह रही है किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरासुरता दो नौ दस भागवत न रजस्तमश न वही विकारो न प्रधानं प्रधानं प्रधान मन माया दो, दो सत्रह भागवत वहां माया नहीं जा सकती न सूर्यो भाषयते न शको न पावक न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम पंद्रह छे गीता सलास्त्रो तो तो वेदों में इसलिए ये कह रहा है श्लोक इस अनादिकाल से नित्य भागवत विमुख जीव को नित्य माया ने दबोच रखा है इसलिए इसलिए ध्यान दो अपने स्वरूप को भूल गया जीव देह मान लिया और संसार में आसक्त करा दिया इस माया ने ओ, मर गया बिचारा दोनों ओर से मरा तो अब क्या करें अरे क्या करें <laughs> जितने डॉक्टर दुनिया में हैं वैद्य हैं हकीम हैं वो क्या करते हैं इलाज करते हैं किसका इलाज करते हैं रोग का तो रोग कैसे पैदा होते हैं कीटाणु से होते हैं आ, तो क्या करते हैं ये कीटाणु को मार देते हैं यानी रीजन को समाप्त कर दिया तो कार्य खत्म जड़ काट दिया पेड़ गिर गया तो तो भगवान से विमुख होना पहला कारण तो सन्मुख हो जाओ बात खत्म सन्मुख हो जाओ माया को अपना सब कुछ माना था अब भगवान को अपना सब कुछ मान लो बार न वेद पढ़ना है न शास्त्र बड़ी सीधी सी बात है हा? तो गुरु और भगवान दोनों को लेना कभी कह रहे हैं गुरु देवता आत्मा गुरु को भी इष्ट देव मानना और भगवान की श्री कृष्ण की भक्ति साथ करना बस ये सन्मुख हो जाओगे और जब सन्मुख हो जाओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुराग द्रुत चित्त उच्च हसत्यथो रोदित रूती गायत्युन्माधव नृत्यति लोकबाही तो पहला श्लोक ग्यारह दो सैतीस और ये श्लोक ग्यारह दो चालीस हाँ, फिर तुम पागल तरीके हो जाओगे कभी वो महापुरुष नाचता है कभी हंसता है कभी रोता है भगवान के विषय को पाते ही उसका रोमांच हो जाता है कंप हो जाता है आंसू निकलने लगते हैं ये आठ सात्विक भाव प्रकट हो जाते हैं और कैसा होता है खम मग्नम अग्निम सलिलमी चोति सारा संसार उसको भगवान मैं दिखता है सब जगह वो श्री कृष्ण को देखता है वासुदेव सर्वमिति गीता सब जगह वो श्री कृष्ण को देखता है इष्ट देव को देखता है ज्योति श्री सत्वी दिशो ध्रुवादीन पेड़ वगैरह में भी सरित समुद्रष्ट हरे शरीरम इन सब को भगवान का शरीर मानता है जगत गुरु रामानुजाचार्य का यही सिद्धांत है कि हम लोग शरीर हैं भगवान आत्मा है सर्वेषा विभूता नाम नृपत स्वात्म बल्लभ इतरे पत्य वित्ता दया बल्लभतया दस चौदह पचास भागवत भगवान हमारी आत्मा है ना हम उसका शरीर है ऐसा वो अनुभव करता है 11 2 41 और और वो ऐसा हो जाता है कि बता दे आ, अब श्री कृष्ण के पास चलो उन्होंने उद्धव से कहा न तथा मे प्रियतम आत्मजो निर् न शंकर न चंकर सुनो न शरीर ना चथा भगवान उद्धव मुझे मेरे भक्त इतने प्रिय हैं कि मेरा बेटा सगा ब्रह्मा भी प्रिय नहीं मेरी आत्मा शंकर जिनकी मैं पूजा करता हूं रामेश्वरम में स्थापना करता हूं वह भी उतने प्रिय नहीं मेरी श्रीमती जिनको बाएं तरफ हृदय में सदा रखते हैं वह भी उतने प्रिय नहीं मेरी आत्मा हो, हो, हो, हो इतना प्यार करते हैं और क्या करते हो और बता दूंगा तो उद्धव चक्कर आ जाएगा तुमको ग्यारह चौदह पंद्रह में बोला हूं अच्छा बता देता हूँ निरपेक्षम शांतम निरवैरम समदर्शनम अनुब्रजाम नित्यम पूये ये त्यंग्री रेणु भी ग्यारह चौदह सोलह मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ हाँ तो रक्षा करना है तो चलना ही पड़ेगा रक्षा नहीं रक्षा तो अंदर बैठे बैठे कर देता हूं इसलिए पीछे पीछे चलता हूं कि उनके चरण धूल मेरे ऊपर आ गए उड़के और मैं पवित्र हो जाऊं चरण धूलि भक्त की नॉर्मल तो है आप हा हा उद्धव नॉर्मल है क्या करें मुझसे रहा नहीं जाता मैं इतना प्यार करता हूं भक्तों से कि मैं भूल जाता हूं कि मैं स्वामी है होदास है सब उल्टा हो जाता है जितनी परिभाषाएं वेद ने लिखी है मेरे लिए सब उल्टी हो जाती है प्रेम के विषय में इतना मैं गुरु को महत्व देता हूं और फिर बाकी बातें कल होंगी लाडली लाल की